ब्लॉक की, की एक एक और पेश दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में मुलाकात करते हैं जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से। पाली हिल के एक बंगले में आधी रात के बाद टेलीफोन की घंटी घनघनाओ अवस्था में एक व्यक्ति ने रिसीवर उठाया दूसरी ओर से आवाज आई मैं राज अभी तेरी फिल्म शक्ति देखी लाले बस हो गया फैसला कि इस देश में केवल एक ही दिलीप कुमार है इसके लेवल को कोई छू ही नहीं सकता फोन करने वाला कोई और नहीं अपने समय के मशहूर अभिनेता निर्माता और निर्देशक राज कपूर थे सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप साहब को दादा साहब फालके पुरस्कार मिलने के समय लिखा था उत्तम नहीं सर्वोत्तम है दिलीप कुमार एक बार उन्होंने यहाँ तक कहा अगर, अगर कोई एक्टर यह कह रहा है कि वह दिलीप कुमार से प्रभावित, से प्रभावित नहीं है तो वह झूठ बोल रहा है भारतीय सिनेमा पर, पर जिस एक शख्स ने सबसे, सबसे अधिक छाप छोड़ी और आज तक अभिनय की कसौटी पर बना हुआ है वह और कोई नहीं दिलीप कुमार है जिन्होंने फिल्मी अभिनय की पूरी अवधारणा को बदल दिया भारतीय सिनेमा में 1940 से लेकर 1960 का एक दौर था जब भारतीय दर्शकों के दिलों पर दिलीप कुमार का ही राज चलता था दिलीप कुमार एक महान कलाकार हैं और उनके उत्कृष्ट अभिनय के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा अभिनय की चलती, चलती फिरती पाठशाला माने जाने वाले दिलीप कुमार का असली नाम यूसुफ खान है उनका जन्म पेशावर जो कि अब पाकिस्तान में है में सन 1922 (1922) में हुआ युवावस्था में वह घर से भागकर पुणे आ गए जहां वह आर्मी कैंटीन में सब्जियां साफ करने का काम करने लगे बाद में कुछ पैसे जमा होने के बाद वह एक फुटपाथ पर फल बेचने का काम करने लगे बाद में वह मुंबई आ गया उन दिनों बॉम्बे टॉकीज के हीरो अशोक कुमार बॉम्बे टॉकीज छोड़ चुके थे और देविका रानी को एक नए हीरो की तलाश थी अचानक एक दिन देविका रानी की नजर यूसुफ खान पर पड़ गई। और उनसे प्रभावित होकर उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में हीरो का रोल दे दिया गया और उनका फिल्मी नाम दिलीप कुमार रख दिया ज्वार को बॉम्बे टॉकीज की पिछली फिल्म किस्मत जैसी सफलता तो नहीं मिली परंतु दिलीप कुमार को बॉम्बे टॉकीज में रख लिया गया उसके बाद उन्होंने बॉम्बे टॉकीज की फिल्म प्रतिभा और मिलन में हीरो के तौर पर काम किया उन्हें फिल्म स्टार के रूप में सन उन्नीस सौ में प्रदर्शित शहीद और मेला के बाद ही प्रसिद्धि मिली सन उन्नीस सौ में महबूब खान ने उन्हें अपनी फिल्म अंदाज जिसमें राज और नरगिस भी थे काम करने का अवसर दिया अंदाज़ को आशाती सफलता मिली और दिलीप कुमार भारतीय सिनेमा के ट्रेजिडी किंग के नाम से जाने जाने लगे। दीदार और देवदास जिनमें दिलीप कुमार की दुखांत भूमिका थी काफी लोकप्रिय हुई उनकी अन्य प्रमुख फिल्मों में इंसानियत मधुमति पैगाम यहूदी मुगले आजम गंगा जमुना लीडर दिल दिया दर्द लिया राम और श्याम गोपी सगीना बैराग क्रांति शक्ति विधाता कर्मा सौदागर और किला शामिल है सन उन्नीस सौ में दिलीप कुमार और राजकुमार ने फिल्म पैगाम में एक साथ काम किया था उसके बाद 32 वर्ष बाद सन उन्नीस सौ में दोनों ने सुभाष गई की फिल्म सौदागर में काम किया वह राज्यसभा के सदस्य, सदस्य भी रहे उन्हें भारतीय फिल्मों के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार के अलावा पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशाने पाकिस्तान से नवाजा गया दिलीप कुमार ने अभिनेत्री सायरा बानू से 1966-1966 में विवाह किया उस समय दिलीप कुमार की उम्र चौवालीस और सायरा बानू की 22 वर्ष थी 1980 में कुछ समय के लिए आसमा से दूसरी शादी भी की 1980 में उन्हें सम्मानित करने के लिए मुंबई का शेरिफ घोषित किया गया उन्होंने 1961 सौ में गंगा जमुना फिल्म का निर्माण भी किया जिसमें उनके साथ उनके छोटे भाई नासिर खान ने काम किया गंगा जमुना में दिलीप कुमार का अभिनय हॉलीवुड के मशहूर निर्देशक डेविड लीन को इतना पसंद आया कि अपनी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में अभिनय करने का प्रस्ताव लेकर वे खुद भारत आ जा लेकिन दिलीप कुमार ने यह फिल्म करने से मना कर दिया और उन्हें जो भूमिका दी जा रही थी वह बाद में मिस्र के अभिनेता ओमर शरीफ को दी गई जो इस फिल्म के बाद हॉलीवुड फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता बन गए कहा जाता है कि अगर दिलीप कुमार ने यह प्रस्ताव मान लिया होता तो हॉलीवुड में भारतीय कलाकारों एवं फिल्मकारों के लिए उसी समय से दरवाजे खुल जाते यही नहीं ऑफ बगदाद जैसी विश्व प्रसिद्ध फिल्म बनाने वाले हंगेरियन निर्माता निर्देशक अलेक्जेंडर गोल्डा भी दिलीप कुमार से एक फिल्म बनाने के सिलसिले में मिले थे लेकिन यह योजना फलीभूत नहीं हुई दिलीप कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जितनी फिल्मों में काम किया उससे अधिक फिल्मों को उन्होंने ठुकराया लेकिन कम फिल्मों के बावजूद उनका वर्चस्व हमेशा बना रहा सन उन्नीस सौ और 1990 के दशक में उन्होंने कम फिल्मों में काम किया उन्नीस में बनी फिल्म किला उनकी आखिरी फिल्म थी उन्होंने रमेश सिप्पी की फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला दिलीप कुमार वह शख्सियत है जिनके कदमों पर चलते हुए न जाने कितने अभिनेता ऊंचे मुकाम पर पहुंचे हैं। साल दर साल बीत जाएंगे लेकिन दशकों और सदियों बाद भी वे हर नए एक्टर के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। रहे। सच तो यह है कि नई प्रतिभा उनकी फिल्में देखकर सीखती रहे, रहे, रहे। वह आज भी शाहरुख जैसे प्रमुख अभिनेताओं के प्रेरणा स्रोत हैं। तो ये थी जाने माने फिल्म अभिनेता दिलीप कुमार से जुड़ी हुई कुछ जानकारी वाचक स्वर भारती परिमल